देवी भागवत तीसरा स्कन व्यास जी कहते हैं अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर उस प्रसिद्ध नरेश युद्धाजी ने भरतवाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली अब मनोरमा के मन की भारी चिंता भी मिट गई मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में वह अपना समय व्यतीत करने लगी दिन बीतते गए जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया तब सब तरह से निर्भय होकर मुनिकुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा एक समय की बात है सुदर्शन मंत्री विदल के पास था इतने में एक मुनिकुमार वहाँ आया और हास्य के रूप में विदल को क्लीब इस नाम से पुकार उठा इस क्लीब शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया अब अनुस्वारहीन उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा क्लिम यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करता रहा महाराज सौभाग्य की यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसे अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल पाँच वर्ष की थी ऋषि छंद ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्ली का जप करता हुआ खेलने खाने लगा सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था जब राजकुमार सुदर्शन ग्यारह वर्ष का हुआ तब भरद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवी संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग धनुर्वेद शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई एक समय की बात है राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी उनके विग्रह में लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी उन जगदंबिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला वह राजकुमार उसी वन में रहने और भगवती जगदंबिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा जगत जन्य की कृपा से उसे धनुष बहुत से तीखे बाढ़ तुड़ीर और कवच मिल गए थे काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी उसका नाम शशिकला था उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण थे उस कन्या शशिकला ने सुना समीप ही वन के मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है सर्व लक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है सूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो जब वंदीजनों के मुख से उस राजकुमारी ने यह समाचार सुने तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदंबिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी उत्तम कटिभाग से शोभा पाने वाली सुंदरी वर मांगो सुदर्शन मेरा भक्त है मेरी आज्ञा मानकर सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व वा अब तुम्हारा हो गया इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखार बिंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े ज़ोर से हँस पड़ी उसे इतना आनंद मिला कि वह उठ उठ बैठ गई माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार विस्तारपूर्वक बतला दी तदनंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुँच गई वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली महाभाग आपका कित्य से पधारना हुआ है